संक्षिप्त महाभारत सभा पर्व जरासंध के विषय में भगवान श्री कृष्ण और धर्मराज युधिष्ठिर की बातचीत भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज से कहा महाराज आप में सभी गुण हैं इसलिए आप राजस्वी यज्ञ के वास्तव अधिकारी हैं आप सब कुछ जानते हैं फिर भी आपके पूछने पर मैं कुछ कहता हूँ इस समय राजा जरासंध ने अपने बाहुबल से सब राजाओं को हराकर कर अपनी राजधानी में कैद कर रखा है वह उनसे सेवा लेता है इस समय वही है सबसे प्रबल राजा प्रतापी शिष्यपाल उसी का आश्रय लेकर सेनापति का काम कर रहा है करुष देश का अधिपति जो महाबली और माया युद्ध में कुशल है शिष्य के समान जरासंध की सेवा करता है पश्चिम के अतुल पराक्रमी पुर और नरक देश के शासक यवनाधिपति ने भी उसी की अधीनता स्वीकार कर ली है आपके पिता के मित्र भगदत्त भी उससे बातचीत करने में झुके रहते हैं और उसके इशारे से अपने राज्य का शासन करते हैं बंग पुण्ड्र और किरात देश का स्वामी मिथ्या वासुदेव घमंडवश मेरे चिन्हों को धारण करता है अपने को पुरुषोत्तम बतलाता है मेरी उपेक्षा से ही जीवित है फिर भी उसने इस समय जरा संधि का आश्रय ले रखा है शत्रु के तो बात ध्यान दीजिए मेरे सगे ससुर भीष्मक, जो पृथ्वी के चतुर्थांश के स्वामी और इंद्र के सखा हैं भोजराज और देवराज जिनसे मित्रता रखते हैं उन्होंने अपने विद्याबल से पांड्य क्रथ और कौशिक देशों पर विजय प्राप्त की थी जिनका भाई परशुराम के समान बलवान है वे भी आजकल जरासंध के वश में हैं हम उनसे प्रेम रखते हैं उनकी भलाई करते हैं फिर भी वे हमसे नहीं हमारे शत्रु से मेल रखते हैं वे जरासंध की कृति से चकित होकर अपने कुलाभिमान और बलाभिमान को तिलांजलि देकर जरासंत की शरण में रह रहे हैं धर्मराज उत्तर दिशा के अधिपति अठारह भोज परिवार जरासंत से भयभीत होकर पश्चिम की ओर भाग गए हैं शूरसेन, भद्रकार शाल्व योद पटचर सुस्थल चुकुट, कुलिंद कुंती सालवायन आदि राजा दक्षिण पंचाल एवं पूर्व कोशल और मत्स्य कन्यास्थपाद आदि उत्तर देशों के राजा जरासंध के भय से अपना अपना राज्य छोड़कर पश्चिम और दक्षिण की ओर भाग गए हैं दानवराज कंस जाति भाइयों को बहुत सताकर राजा बन बैठा था जब उसकी अनति बहुत बढ़ गई तब मैंने सबके कल्याण के लिए बलराम को सांस लेकर उसका वध किया ऐसा करने से कंस का भय तो जाता रहा परंतु जरासंध और भी प्रबल हो उठा उसकी सेना उस समय इतनी प्रबल हो गई थी कि यदि हम लोग अस्त्र शस्त्रों के द्वारा 300 वर्षों तक लगातार उसका संहार करते रहते तब भी उसका सर्वथा सफाया नहीं कर पाते वह अपनी शक्ति से राजाओं को जीतकर अपने पहाड़ी किले में बंद कर देता है भगवान शंकर की उपासना से ही उसे ऐसी शक्ति प्राप्त हुई है अब उसकी प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है कैदी राजाओं के द्वारा वह यज्ञ संपन्न करना चाहता है इसलिए और राजाओं पर विजय प्राप्त करने की चिंता छोड़कर सबसे पहले उन कैदी राजाओं को छुड़ाना चाहिए धर्मराज यदि आप राजस्व यज्ञ करना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कर्तव्य है कैदी राजाओं की मुक्ति और जरा संध का वध यह काम किए बिना राजस्व यज्ञ नहीं हो सकेगा आप स्वयं बुद्धिमान हैं यज्ञ के संबंध में मेरी तो वही सम्मति है आप सब बातों को सोचकर स्वयं निश्चय कीजिए और तब अपनी सम्मति बताइए धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा परम ज्ञान सम्पन्न श्री कृष्ण आपने मुझे जैसी सम्मति दी है वैसी और कोई नहीं दे सकता भला आपके समान संशय मिटाने वाला पृथ्वी पर और कौन है आजकल तो घर घर में राजा हैं सभी अपना अपना स्वार्थ सिद्ध करते हैं परंतु वे सम्राट नहीं हैं वह पद बड़ी कठिनाई से मिलता है भगवान जरा संध से तो हमें भी शंका ही है सचमुच वह बड़ा दुष्ट है हम तो आपके बल से ही अपने को बलवान मानते हैं जब आप ही उससे शंकित हैं तब मैं उसके सामने अपने को बलवान नहीं मान सकता मैं ऐसा सोचता हूँ कि आप बलराम भीमसेन या अर्जुन इनमें से कोई उसे मार सकता है या नहीं मैं इस बात पर बहुत विचार करता हूँ मैं तो आपकी सम्मति से ही सभी काम करता हूँ कृपया बतलाइए क्या किया जाए धर्मराज की बात सुनकर श्रेष्ठ वक्ता भीमसेन ने कहा जो राजा उद्योग नहीं करता दुर्बल होने पर भी बलवान से भिड़ जाता है युक्ति से काम नहीं लेता वह हार जाता है सावधान उद्योगी और नीति निपुण राजा कम शक्ति होने पर भी बलवान शत्रु को जीत लेता है भाई जी श्री कृष्ण में नीति है मुझ में बल है अर्जुन में विजय पाने की योग्यता है इसलिए हम तीनों मिलकर जरासंध के वध का काम पूरा कर लेंगे भीम की बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा राजन शत्रु की अपेक्षा नहीं की जा सकती आपने शत्रु विजय प्रजापालन तपस्या शक्ति और समृद्धि सभी गुण हैं जरासन में केवल एक गुण है बल जो लोग उसकी सेवा में लगे हुए हैं वे भी उससे संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि वह उनके साथ बार बार अन्याय करता है उसने योग्य पुरुषों को अयोग्य काम में लगा कर अपना शत्रु बना लिया है हम लोग उसे युद्ध के लिए बाध्य करके जीत सकते हैं छियासी राजाओं को वह कर चुका है चौदह और बाकी है फिर वह सब का वध करना चाहता है जो उसके स्क्रूर कर्म को रोक सकेगा वह बड़ा यशस्वी होगा और जो जरासंध पर विजय प्राप्त करेगा निश्चय ही वह सम्राट होगा धर्मराज युधिष्ठिर ने कहा श्री कृष्ण मैं चक्रवर्ती सम्राट होने के स्वार्थ से साहस करके आपको या भीमसेन अर्जुन को वहाँ कैसे भेज दूँ भीमसेन और अर्जुन दोनों मेरे नेत्र हैं आप मेरे मन हैं मैं अपने नेत्र और मन को खोकर कैसे जीवित रह सकूँगा यज्ञ के संबंध में मैंने तो दूसरा ही विचार किया है अब यज्ञ का संकल्प छोड़ देना चाहिए मुझे तो उसके संकल्प से ही बड़ी ठेस लगती है वैसम जी कहते हैं जन्मेजय इस समय तक अर्जुन गांडीव धनुष अक्षय तर्कश दिव्य ध्वजा और सभा प्राप्त कर चुके थे इसके इससे उनका उत्साह बढ़ती पर था उन्होंने धर्मराज के पास आकर कहा भाई जी धनुष शस्त्र बाण पराक्रम सहायक भूमि यश और सेना की प्राप्ति बड़ी कठिनता से होती है सो अब सब हमने मनमाना प्राप्त कर लिया है लोग कुलीनता की प्रशंसा करते हैं परंतु मुझे तो क्षत्रियों का बल और वीरता ही प्रसन्सनी जान पड़ती है यदि हम लोग राष्ट्रीय यज्ञ को निमित्त बनाकर जरासंध का वध और कैदी राजाओं की रक्षा कर सकें तो इससे बढ़कर और क्या होगा भगवान श्री कृष्ण ने कहा धर्मराज भरतवंश शिरोमणि कुंती नंदन अर्जुन में जैसी बुद्धि होनी चाहिए वह प्रत्यक्ष दिख रही है हमारी मृत्यु चाहे दिन में हो या रात में हम उसकी परवाह नहीं करते अब तक अपने को युद्ध से बचाकर कोई अमर भी तो नहीं हुआ है इसलिए वीर पुरुष का कर्तव्य है कि वह अपने संतोष के लिए विधि और नीति के अनुसार शत्रु पर चढ़ाई करके विजय की भरपूर चेष्टा कर ले सफलता में लोक विफलता में परलोक दोनों ही अवस्थाओं में अपना काम तो बनता ही है